आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए हैं दिग्गज कवि दिनेश रघुवंशी जी तो आप सभी की तरफ से दिनेश रघुवंशी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में सर्गम नमस्कार मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे मुखातिब होने का मुझे अवसर मिला है <laughs> दिनेश रघुवंशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से शुक्रिया करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं चाहूँगा कि एक कवि होने के नाते आपकी बचपन में कैसी बातें हुई है और किस तरह से इस इस फील्ड में आना हुआ किस तरह से आपके अंदर कविताएं जन्म लेने लगी हैं और लोगों तक पहुँचाने का कार्य आप करते रहे हैं तो अपनी शुरुआती जो बातें हैं जब से आपने कविता करना शुरू कर दिया उसके पहले आपकी क्या सोच थी क्या बनना चाहते थे और इस फील्ड में कैसे <laughs> आपने बहुत सारे सवाल आप एक साथ कर दिए हैं जी, जी, जी, जी। आ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में आपको सूचना देना चाहता हूं कि बहुत मैं मात्र दो वर्ष का था तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ और बचपन बहुत गरीबी में और बहुत ही ऐसे असहाय थे हम लोग कुछ कहा जा सकता तो कहीं बहुत छोटी आयु से ये तो याद नहीं पड़ता लेकिन जहां तक स्मृत है मुझे कि नौ दस वर्ष की आयु से ही मैंने थोड़ी सी तुखबंदियां करनी शुरू कर दी थी कविता तो कह सकते हैं बाद में आई होंगी जी जी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 12-13 वर्ष में मैं ठीक ठाक पंक्तियां जोड़ने लगा था अच्छा। लोगों को सुनाता था थोड़ा बहुत तो लोगों को अच्छा लगता था <laughs> इस तरह से कविता लेखन और कहीं अपने दर्द को अभिव्यक्त करने का माध्यम मुझे कविता लगी शुरू में और वो आज तक भी यात्रा मेरी ऐसी ही चल रही है मैं आज भी गीतकार मूलता भावनाओं का करुणा का श्रृंगार की कविताएं लिखता हूँ जिंदगी की रिश्तों की प्यार की माँ की और पिता की ये मेरे मूल विषय हैं। जी तो मैं समझता हूँ बस यही कहानी है छोटी सी चलिए सर बहुत अच्छा लगा दिनेश जी आपसे बात करके और मैं चाहूंगा कि जैसे आपकी स्पेशलिटी मुझे बताया है संजय जी ने मेरे से बातचीत करते वक्त ये बात सामने आई कि आप माँ के ऊपर काफी अच्छी बातें लिखी है सुनाती भी, भी है तो मैं चाहूंगा कि शुरुआती जो कविता है वो माँ का सुनाइए जरूर पर। आ, मैं ऊपर सुना देता हूं। अब आप ये बताइए मुझे नहीं मालूम अभी समय कितना देंगे आप मुझे मैं माँ के ऊपर मंचों पर पढ़ता हूँ तो गाकर सुनाता हूँ तो यहाँ पेहट में सुनाऊ या गाकर कर बस ये मुझे बता दीजिए एक बार को दोनों लय में सुनाई गाकर सुनाई बड़ा अच्छा लगेगा गाकर <laughs> सुनाता हूँ मैं लीजिए कुछ मैं मुख सुनाता हूँ माँ के ऊपर उम्मीद है मुझे पसंद आएंगे सुनिएगा शुरू करता हूँ मेरी आखों मुझे आंखें दिखाता है मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है जिससे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है सुबह से कुछ कहू कैसे कहू किससे कहू सिखाया भूलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है समाज को एक और ऐसी ही चार लाइनें प्रस्तुत करता हूँ सुनिए कर सोती थी जिसको, वो अब शब्द जगाता है सुनाई लोरिया जिसको वो अब ताने सुनाता है सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचू जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है और चार लाइनें सुनिए बहुत मन की पंक्तियां पढ़ता हूँ जी स्वागत है किसी के पाव जमने में मशक्कत खूब होती है अंधेरों उजालों से अदावत खूब होती है सबक का सिखाया ये हमेशा याद रखता हूँ अगर हो साफ नीयत तो बरकत खूब होती है अगर हो साफ नीयत तो बरकत खूब होती है माँ के ऊपर लिखी हुई कुछ बहुत अच्छी पंक्तियां और मुझे याद आती हैं सुनिए खुशी देने धरा पर तू सभी को आई है अम्मा तू चल में बहुत सा प्यार अपने लाई है अम्मा किसी मंदिर की मूर्त देखकर एहसास होता है तेरे चेहरे में ईश्वर कोई परछाई है, है अम्मा तेरे चेहरे में ईश्वर की कोई परछाई है अम्मा और विशेष रूप से ये प्रक्रिया मैं अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं को जरूर पहुँचाना चाहता हूँ जी स्वागत है न ये ऊंचाई सच्ची है ना ये आधार सच्चा है न कोई चीज है सच्ची ना ये संसार सच्चा है मगर घर तीसर तक युगो से लोग कहते हैं अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है क्या बात है क्या बात है? बहुत खूब और कितनी सुनाऊ माँ के ऊपर तो लगातार दस घंटे सुना सकता हूँ यही क्या आप, आपकी खूबसूरती है दिनेश जी बहुत अच्छा लग रहा बहुत ही अच्छा मुझे भी, भी बहुत अच्छा लगा और मैं एक बात पूछना चाहूँगा जैसे कि आप काफ़ी गहराई से हर बात को और बहुत ही मीठे ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो जैसे जी कि जी। हमारे जीवन में दो पहलू होता है सुख और दुख जी जी। और इंसान जब भी दुख आता है तो सुख की तरफ दौड़ता है जब सुख आता है तो दुख ना आए उसके लिए कुछ नहीं करता तो इन सुख और दुख के बीच में जीने की जो एक नई अंदाज या जो कला होनी चाहिए उसके बारे में कुछ दो पंक्तियाँ जरूर सुनाइए देखिए मैं एक चीज मानता हूँ सर कई बार यदि ये तो सब कुछ तय है कि जिंदगी में सुख और दुख जो प्रारब्ध में ईश्वर ने रच दिए हैं वही मिलने हैं जी, जी, लेकिन बहुत ज्यादा दुखों में टूटना नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सुखों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमेशा रहेंगे जी, तो जी, सुख स्थायी लगेंगे आपको और दुख क्षणिक लगेंगे ये मेरे जीवन की अपनी मान्यताएं हैं मनुष्य को जैसा भी उसकी वर्दी है यह सोच के स्वीकार करना चाहिए और दुखों में टूटना नहीं चाहिए और सुखों में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। <laughs> चलिए मैं यही सुनना चाहता था बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एक और... जरूर रहनी चाहिए में विकलित नहीं होगा बहुत अधिक सुखाएंगे तो उसे दिखा नहीं सकते बहुत अधिक झुकाएंगे तो उसे झुका नहीं सकते एक और बात वर्तमान समय में जो हमारे माता बहनों पर इस तरह के जो बातें होती है कांड होता है जैसे दिल्ली बात हाँ जी हाँ जी तो उसके ऊपर कुछ दो लाइनें अगर आप लिखी होती तो। मैं मैं उसके ऊपर जरूर कहना चाहता जी। हूँ जी। जीव तुम्हारे बाप लिए कुछ दीपक मात्र जलाने से तम दूर नहीं होने वाला तन नोच नोच खाने वालों मन भी छत कर डाला ये बड़ा बहुत दुखद है और लोग अच्छी बातों से हट गए अच्छे अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ते किताबें अच्छी सोहबत अच्छे संस्कार फूलों के पास नहीं बैठते खुशबुओं से बात नहीं करते तो तमाम जब ये सब चीजें दूर हो जाएंगी तो मनुष्य जो है फिर आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं विसंगतियों में पड़ेगा और दुराचार की ओर बढ़ेगा तो बस यही है आदमी को प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए अच्छे लोगों में अच्छी सोहबतों में रहना चाहिए अच्छी पुस्तकें अच्छा संगीत इन इनको सदैव इनका साथ रहे तो मैं समझता हूँ आदमी कभी भी आ, उस दिशा में प्रेरित नहीं होता दिनेश जी एक और बात पूछना चाहूंगा मैं जैसे कि रून हत्या वगैरह राजस्थान में काफी होता है जी जी तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है ये, ये इसके लिए ये बहुत बुरी सामाजिक एक हमारी कुरी है और इसका इसकी जितनी भर्सना की जाए उतनी कम है कविता के माध्यम से हम लोग सचेत करते ही रहते हैं जी, जी, लेकिन हमारे बहुत बड़े कवि राजगोपाल सिंह जी और मुझे बड़ा ये कहते हुए आज इस वक्त दुख हो रहा है कि मात्र चार दिन पूर्व उनका स्वर्गवास हुआ है उनकी एक दो लाइनें मुझे याद आ गई स्वर्गीय राजगोपाल सिंह बहुत बड़े कवि उन्होंने कहा कि खुशबू है ये बाग की रंगों की पहचान जिस घर में बेटी नहीं वो घर है किसान यदि राजस्थान वाले लोग विशेष रूप से यदि आप सुनवाना चाहते हैं जी जी जी। तो इन पंक्तियों को उन सबको पहुंचा दीजिए कि खुशबू है बात रंगों की पहचान जिस घर में बेटी नहीं वो घर है कि स्थान बेटियों तो बेटी। को कन्याओं को पुत्रियों को उन्हीं पुत्रों से भी अधिक स्नेह दीजिए लालन पालन कीजिए पढ़ाइए उन्हें लायक बनाइए एक बार को कहा भी जाता है और महसूस भी होता है समाज में कि आज पुत्र उम्मीद से बढ़कर ना तो साथ देते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं माता पिता से बहुत बढ़ जाती है लेकिन पुत्री आज भी निश्छल स्नेह निश्चल, निश्चल अपनत्व देने के लिए जानी जाती है और वो हमेशा सिद्ध करती है माता पिता को संकट में पुत्र छोड़ सकता है पुत्री नहीं छोड़ती दिनेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप एक बहुत बड़े कवि हैं और काफ़ी मंच पर आपने अपनी कविता मैं बड़ा कवि नहीं हूँ मैं ये मान के चलता हूँ मैं एक सच्चा कवि और कवि यही होना चाहिए कवि सच्चा होना चाहिए और एक मैं जैसे कि हम लोग जब भी मंच पर जाते हैं प्रोग्राम करते हैं लोगों की वाह वाह हमको मिलती है तालियों की गड़गड़ाहट हम सुनते हैं तो आपने काफी प्रोग्राम्स किए हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ यादगार जो पल है आपके जिस प्रोग्राम में आपको लगा कि ये कुछ मेरे जैसे श्रोता यहाँ पर थे मैं जैसा चाहता था वैसे ही हुआ है ऐसे कुछ ईवन तो तो हजारों सम्मेलनों की यात्राएं हैं जी जी उसमें से कुछ इतने लेकिन फिर भी यदि आप कह रहे हैं तो बता सकता हूँ की इस बार माँ के ऊपर ही मैं कविताएं अपनी ये पढ़ रहा था दिल्ली में कार्यक्रम था रोहिणी में तो वहाँ पर एक आ, वो आ गए थे शिक्षिका आ गई थी बाद में पता चला वो शिक्षिका हैं और उन्होंने मेरी कविताएं सुनते हुए वो आकर मंच पर लिपट कर रोने लगी और अपने गले से उन्होंने चैन थी उनकी सोने की वो मेरे गले में पहना दी बोली भैया आपने आज मेरे मेरे को मेरे माता पिता की याद दिला दी तो ये एक मैंने हालांकि वो चैन उन्हें वापस की लेकिन आप सोच लीजिए कि लगभग जब पंद्रह बीस मिनट तक के लिए तो मैं स्तब्ध हो गया था समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया ऐसी बहुत सारी बहुत चीजें हैं बहुत घटनाएं हैं बहुत सारे अनुभव हैं जिंदगी की इस यात्रा में मिलते ही रहते हैं और मैं तो क्योंकि करोणा का कभी हूँ तो मैं ऐसी घटनाओं के साथ अक्सर मैं साक्षात्कार करता रहता हूँ चलिए बहुत अच्छा लग रहा है और आपके जो शब्द हैं आपके जो भाव है आपके वो सारी चीजें हमें समझ में आ रहा है आपके शब्दों से एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि हम लोग आने वाले समय में जिस तरह का आज हमारा जो जीवन शैली है वो जीवन शैली को देखते हुए आने वाले समय में किस तरह का लोगों का लोगों जीवन होगा या किस तरह का उनका जीने को लोग विवश हो जाएंगे इसमें कोई शक नहीं है मनुष्य अपने आप से कटता जा रहा है धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं तमाम दुनिया और इसका दुष्परिणाम होगा हम आगे देख लेना मैं इस बात की आज ये निश्चित रूप से कह सकता हूं मेरी यह गजल है मैंने कहने की कोशिश की कुछ असार सुन लीजिए कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते करते हैं तो दिल से बात नहीं करते पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर वक्त मिला अब बच्चे बात नहीं करते खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर उसके अपने उससे बात नहीं करते उसने कितनी बातें की थी अपनों से अब कहता है अपने बात नहीं करते पैसा पैसा पैसा करने वाले सुन इंसानों से पैसे बात नहीं करते क्या बात बहुत खूबसूरत अच्छा <laughs> <नहीं बता गया। laughs> अच्छा राजस्थान के लोगों के लिए कुछ एक बहुत ही सुंदर कविता थोड़ा सा सुनाइए देखिये राजस्थान के लोग मैं सच बताऊ पूरे पूरा हिंदुस्तान घूमा है मैंने और दुनिया में भी कितने ही देशों में गया जी लेकिन सच बोलता हूँ की अभी भी राजस्थान में सर्वाधिक भोले लोग सीधे लोग अपनत से भरे लोग मेहमान नवाज लोग वो राजस्थान में ही मिलते हैं बेपना मोहब्बत करते हैं बहुत बार राजस्थान जाता हूँ पूरा राजस्थान में किया है कर्ताओं के माध्यम से। और राजस्थान के लोग बस ये खुश रहे और आपने कह दिया मैं यही निवेदन करूंगा राजस्थान को यदि आज ये पहचान है राजस्थान की वहां पर अभी भी भ्रूण हत्या मतलब कन्या भ्रूण वो अभी उस पर अभी लगे हुए हैं तो बस यही मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरा संदेश है मेरी प्रार्थना है उन लोगों से यही अनुरोध है मेरा आज हम राजस्थान को एक ऐसे मोड़ पर लेकर चले आज से ही प्रण करें कि कल को पूरे देश में लोग कहें कि सर्वाधिक अनुपात लैंगिक अनुपात राजस्थान में लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है कल को ये हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा बस ऐसा होना चाहिए और हमें सही तो बिल्कुल यही सार्थक हमारी उपलब्धि भी होगी और सार्थक जवाब भी होगा हमारा देश को <laughs> जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे हमारे जो यहाँ पे यंगे एक तो बात यह की पढ़ाई के बारे में मैं दो बात कहता हूँ जी मैं खुद अपने आप में बताता हूँ मैं दसवीं ग्यारहवीं में था मैं तब से अपना काम अपना खर्चा अपने परिवार का पालन करने लगा क्योंकि कुछ था नहीं मेरे पास तो पढ़ाई जीवन में हमारे व्यापारिक शक्ति बढ़ती है हमें अच्छे अवसर मिलते हैं पढ़ाई के लिए प्रेरित जरूर करते रहे लेकिन लोगों को तो जैसे मैं स्वयं 10वीं 11वीं के दरमियान ही अपना खर्च लगा था और आगे पढ़ने के लिए अपने आप को तो अपना माहौल तैयार करता रहता था मैंने फिर ग्रेजुएशन किया तो मुझे और एक थोड़ी सी बेहतर नौकरी मिली एम किया मैंने तो उसी में प्रगति फिर मैंने एम किया और उसके बाद भी पढ़ाई तो आगे भी की मैंने लेकिन पढ़ाई से एक तो आपकी शक्ति बढ़ती है प्रभावी व्यक्तित्व बनता है आपका आप लोगों में और ज्यादा शिकार किए जाते हैं तो पढ़ाई तो जीवन में बहुत जरूरी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ऊंची शिक्षा के बाद ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं हाँ। मैं समझता हूं शिक्षा अच्छी होनी चाहिए गंभीरता से शिक्षा होनी चाहिए शिक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहिए व्यक्ति को और शिक्षा का जितना भी सीख सकते हैं जिंदगी भर एक विद्यार्थी बने रहेंगे तो ज्यादा प्रगति होगी हमारी हमेशा ये बहुत ज्ञान की कोई सीमा तो है ही नहीं कुछ भी सीखिए अब हम मैं भले ही कवि हूँ मैं गीत लिखता हूँ गजलें कहता हूँ मुक्तक लिखता हूँ लेकिन मैं कहानियों उपन्यास आत्मकथाएं सर्वाधिक पढ़ता हूँ अभी भी पढ़ने की इतनी ज्यादा मुझको इच्छा शक्ति है मेरी कि जैसे ही कोई मौका लगता है मैं एक सेटिंग में पूरी किताब पढ़ लेता हूँ आज भी क्या बात है, है? <laughs> आत्मकथा जी जी जी चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतनी मुझे मेरा सौभाग्य है और मुझे कभी भी सिर्फ अवसर मिला मैं अपने प्यारे श्रोताओं को आपके माध्यम से और ज्यादा कमता सुनाना पसंद करूंगा मैं समझता हूँ मुझे फिर कोई अवसर मिलेगा आपकी तरफ से जरूर जरूर मैं बीच बीच में आपको टाइम लेकर ये सारी हाँ जी मेरा सौभाग्य हाँ होगा कभी भी <laughs> चलिए सर जाते जाते एक अच्छी कविता आप सुनाते जाइए चार लाइन चलिए एक चार लाइन की चार लाइन ये कह सकता हूँ युवाओं के लिए जी के दिल में उर्फत संभाल कर रखना ये इबादत संभाल कर रखना लोग नफरत संभाले बैठे है तो मोहब्बत संभाल कर रखना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम ये थे दिग्गज कवि दिनेश रघुवंशी जी फ़ोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हुए थे सरगम इस कार्यक्रम में तो उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और आप सभी से कहना चाहूँगा आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा इसके बारे में आप अपने मोबाइल फ़ोन उठाइए और एसएमएस कीजिए चौरानबे इस नंबर पर अपने नाम के साथ में इस कार्यक्रम का नाम लिखिए सरगम और अपने दिल की बात कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम जरूर मैसेज कीजिए हमें इंतजार रहेगा आपके एस का तो चलिए इसी के साथ मुझे और दिनेश रंगवंशी जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो तुम्हारा नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कते रहो दे दे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत हो गर देने की चाहे अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत हो गर लेने की पर महावल जिसम सजा पर बेमानी दुल्हन रूह को कब है जरूरत सजने और सबल ने की एक पर जिसमें सजा पर बेमानी दुल्हन रूह को कब है जरूरत सजने और सबर ने दे देखुदा के नाम पे प्यारे ताकत हो चाहे अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत हो कर लेने की आ, हा, हा, हा। चला फकीरा हंसता हंसता फिर जाने कब आएगा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 के नाम पे प्यारे ताकत हो गए देने की चाहे अगर तो मांग ले मुझसे हिम्मत हो कर